गांव के अल्लाह तो साहब। सुनवा में आई है कि आपने जगह पटवारी जी हा अरे तू फलती है अब दूसरा पटवारी आमने सुनी, सुनी है। हवलदार हवलदार जी दूसरा आमने सुनी सुनी? बात सचिव पक्की बात है इनमें एक झूठ नहीं है तो, तो किस वाली तो, है साहब आ रही है, तो है।, है। वाला जी अरे बाप रे तो पांच चार इतना रिश्वत खोर है की बस आपने गाँव में बस सन्नाटो बहुत बिजनेस तो अभी चल है बहन तो आनो ही पड़ी तो तो तो तो पड़ी पर आप तो सोच तो लिया चाहिए पहली? ने ने चाहिए पहली नहीं पानी काम करो जो बहुत गया ऐसी बात है सबसे पहली मिलाप काम काज जो भी कुछ है देखो आपने तो अब देखो मुख्यांग माने का कुछ आने थोड़ा बहुत संकेत दे देख देखा ए, सब खबर भगवान करी थी भाई आपको मैं आप रहते नदली हुए और बढ़िया काम बात बात नहीं है करते है अच्छा कोई आप है बुलाओ बिन आपने वाल साहब बुलाए अठारह आप लोगों ने वही कहना है जगह के मैं तो हल्दार नहीं आयो आप बदली बेन तो मारे कही के एक तो शाम रात सोनवास से बुझे माचो भेज दीजिए सुन लियो ध्यान में बात नहीं और दूसरी बात आ है कि श्यामरा मारे एक किलो दूध और आधो किलो घी कुछ साग सब्जी और इंतजाम थाने जल्दी उन जल्दी मारे वास्ते करना रो है ठीक है तो। आप तो जितनी चीज की जरूरत पड़े पड़ेगी ने कह दिया अच्छा कनवरिया भाई बात यही है तो। तो कि काफी दिन की लाटी भी बजे रही तो है हमारे तो ऑटे कोई गाँव में कोई अच्छा अजामत बनाने वालों को नाइव है तो बिना मार्ग ने गुलाम लेना अबार दो। जा जल्दी अबार दो। आओ आया हजामक बना जाना बढ़िया बढ़िया नाम अरे की तो रचा बानी रहो कहीं काम है जी? आ तो देखो बानी रो वो काम है वो गाँव को औखत है हाँ कहीं और मतलब ऐसी बात है अरे कवास जी हाँ आप रहे थे तो देखो, बानी है। अरे तो रचानी में बानी रखा ही गांव में जी। आ देखो, में तो देखो दे, पूछे मती बहुत जोरदार है तो क्यों कहीं करो थे आप डाडी बनवाओ तो सही हाँ डाडी तो बनवानी है है पास मारे गां का भूटा कटी आपके लाग जावे तो आप है में देव। कटी गाव पास ना हाँ। तो आप हाँ। है तो तो तो है दाब पास दबाओ दबाओ बना हो आवे आवे मुरग नहीं नहीं, मारी नहीं देखो देखो तो सही पेटी बंद करो और चार भाई ऐसी बात है करे याद तो कर लीजो कोई मौका मत नहीं याद कर लियो तेने चौकी कोई दूसरों नही बेचो भी नहीं भेज दी जल्दी अच्छी बात कितना करे चार चार है तो कोई अच्छो भेज भी नहीं मारो तो बढ़िया बोनी आओ जी आओ मत एक नंबर हाँ, हे बनाए तो देखो कवार जी कहीं क्यूँ क्या कपड़ा लता भी बाल बच्चा बोलवा काम पड़ तो नहीं करू मारो हाथ है जी घोचे जावे में को, नेड़ा नेड़ा को थोड़ो दर, वेला, पीड़ा ने तो मैं तू चमड़ी जानने लगवालाईलू आप जे अमीरा नहीं चले हा तो मैं खुद ही जाऊ अरे कवासी कोई में गाट को को हो कोई हजामत बनाना कोई जानो ही होने गाँव टेंगा हजाम देखो, तो देखो अव में रहना बहुत मुश्किल है मैं तो के आपा भी करना नहीं, है। तका तक नहीं आ रही हो राम राम शाह राम राम राम राम छा आओ कु हजामत बनाने वाज हाँ हजामत हाँ नहीं अब ए, ए, शितर लिया है, बनाई अबाम ही ही आगे तीन ना ही यार गया है बिल्कुल ठोठा हजामत बनाने कारीगर हो कौन अजामत रहा अब कारीगर तो आप सजामत कराओ ना ठापड़ी गए कारीगरी की आपने खाई माध्यम देखो मैं आयो नो बदली गए हाँ शिकार, तो शिकार करो जगह मारे लाज नहीं थी और खुद खा लिया तो आप बैंक दे के एक चामो खराब कर दूंगा नहीं सर मैं बुढ़ा आदमी शिकार थोड़ी करूँ तो फिर तीर कबान के रखो वो तीर कबान तो आपने आर्द करूं के मैं आ मारो हाथ तो आप लेवड़ा उतर तो आपका खून टपकन डूब जाए तो ती एक आगला है कामड़ा है चिल्ला है भून डूब जाए तो आपके मैं तकलीफ करूँ अदर के परे मारे हजामत करो तू मारे लेड़ा उतर जाए मुंडा तो ऊपर तो उपरे हाँ, हुए हाँ, हाँ, आपने खाऊत नहीं मैं खुद ही आदमी है तू निकला तू बात देखो एडी अजामीगर तो दूसरे और कोई दूसरे नहीं बड़ी अजाम बना देखा सब छोट ही अबे ना गांव बहुत मुश्किल है मैं तो को कई कई मौज माल माल खावा तो तो बहुत है सब मैं तो मारा मन में कोई गिवा रहे जो आप मना चूता खावा बड़ा ही समझदार निकल बेटा <laughs> आओ आओ बैठो अरे मारी बात तो सुनो आप खोलो पूछी देव मैंने खोल जल्दी करा नहीं और नहीं मैंने कुछ अजामत गण जरूर दिखे <laughs> तो बड़ो कारीगर है तो कोई बानी बात की है ने कोई सुई डोरा है नहीं खूह चीर कबाण मने नजर आवे। और बनाए में कोई फ़र्क नहीं बनाओ हाल तो एक ही। हाँ, बेट। क्यों तकलीफ रहे <laughs> <अरे बेर। laughs> अरे थाने थाने है थे मारा गड़ो मसल मसल मारा थूक जी तो थानों थाने नी तो पहली थे तो अगर आवे हो जो आप जो तो पर एक बात है आगे निकल जाओ जो को तो तो तो बढ़ जाने हजमत नहीं जावे फालतू आगे कोई बनाई बनाई गई ठीक रे पहले पहले निकल जाओ आगे। को जाओ। <laughs> नहीं नहीं नहीं तो आगे माता तो मात रही कारीगिर तो देखो हाल तय नहीं अबे तो मारो थूक काटो भूको। तो तो तो, तो, तो, तो शुरू पहले तो बनाओ तो बनानी नहीं अरे बाप जी देखो थ्रोकूगो तो जाऊं एक दिन मने मैं गांव डे में गया हूँ बता ज़मानत करी मैं करी जो को जुझमान के जो को आटू तो निकल गया मैं आटू निकल आटे का मेरी किरदोर आये लेकिन तम मारते करता हूँ मारे मारता बत्ता कौनी निकलो भाग। अरे बात अरे बात जाऊंगे गाँव रहा तो है नाई गांव रहा लोग बड़ा होशियार निकलिया अब गांव में गिवार गांव रब पहला कोई ना आदमी नहीं है तो अब आपने गाँव में रहना भी अच्छो नहीं है चीज पता नहीं होगा। अब मैं तो माला कोई दूसरे कहाँ नहीं जाऊँ? क्यों कम आय कमी आप क्या कम कमाए आप क्या जन का आदमी तैयार है साहब। आदमी आप तैयार हो उससे पत्ते ऐसा बेजो। मानते बस्ती में है ये सब। नामी और कहीं नामी हो तो है आदमी नामी है। पता है वो? ठीक है। कठमाली जी गिया करा कहता हैं यार माला गिया ना बेहद समझदार आदमी है ऐसे कहाँ हैं यहाँ से कहाँ पहुँचे तो बोल रहा हूँ आजा यार यार समझ लिख लो हाँ देवदूती है अरे नगीना पारो हाँ अच्छी बात है अब जा रही हूँ अरे मैं पंचायत माला नुस्खा लाऊँ बुला लेंगे गाना करा आता जरा जवाना गैर होय समजदार आदमी आहे ते अरे बोल रे भाई अरे विनायक बोल विनायक रे आपला पैर बचा बोल करा तो फरमाओ। आज एक बात मारे बात मन मन में में आई। आई कई देखो थे था। हाँ। और मैं भी बूढ़ी होगी और आपने कोई टावर टूवर है हाँ। माया घनी है दिया पड़े। आ बात है मारी थे गंगा जी जाए तीर्थ अरे भाई गंगाजी की बात बापा थे कहीं कोई गेला हो गया कही मारा पग पक पकड़ो तीनिया थे मारे करने बात चेहरे पड़ोसी कोई सुनी दूसरा कोई देख ले तो आप शान का टक्का हो जाय का हो जाए। तो हो, जाए। खो खो हो जाए वे। को तो कोई काम आपने काई नुकसान एक ही है चाहे अटे नंदी नाला हो चाहे उठे जाओ नंदी नाला में अची लोग सारी दुनिया जावे यही जा रहे मूर्खा जा रहे गंगा जी मूर्खे देखो शेर जी मेरी बात सुनो ए बात तो मारे जचन की कोनी है थाने गंगा जी जाना ही पड़ी अरे नहीं जावला तो पचे मैं दस दिन रोटी नहीं खाऊंगी और में दिन जाए और बावड़ी में पड़ मर जाऊंगी और <laughs> काम तो चौक है दस दिन रोटी नहीं खाए जाए दस दिन का पैसा तो हमने खर्चा उपरी जाए और पता ग्यारे जाए फिर जाए दस दिन का खर्चा कमाए गंगा जी ठीक है आपकी मैं तो गंगा जा आज मर्जी जाओ भगवान देख तो तो कोई तो काटा नहीं देखिया ठीक बेटा बेटा थोकनो क्यों जरा तो, क्यो? तो थने कौनी मानो थे कहीं गंगा जी आज जमान काल जाओ कोनी जाओ नहीं वहाँ जिन मित्रों रोटी को नहीं खाऊंगा तो कोई धन है कोई माया है तेरे कहीं था क्या साक्षात चाली <coughs> बताओ तेरे कहीं बात करो शेठान जी साथे कहीं कहीं चीज तल्ला करे थाऊ क्या होगरी तेरे कहीं मरे साथे चालो पे का चाली भाई है। आज तो, दुनिया के के तो कोई वस्तु तो चौकी नहीं ला खाने तो बस, मयाई मयाई बस मया ही माया चौकी लागे माया जोड़नी भगवान अडो सभा में तो नहीं देख्यो अब मैं तो काटी था तो रोजी बस अगर जाऊ बावड़ी में पढ़ने कह रे ठे रहो तुम तो बावड़ी में क्यों पढ़ो पछे तो गंगा जी के तो जाओ कौन और काई करू मैं तो जाई बावड़ी में, में, नहीं। में पढ़ पर मरू सही पेनी मैंने क्यों दशती थी भूकरिया ज तो मैं नाती रियो पण बावड़ी में पढ़वा के रिया जना अबन बोलो बल्कि मैं गंगा जी गंगा जी जाओ हां ये भगवान पहली मान लेता हो तो मने क्यों तो तो क्यों थे दस दिन मारी रोटी खाई देती दस दिन में खाऊ गो मैं तो रोजी का दो टाइम नहीं खाता मैं तो तीन टाइम खाऊ तुम्हारे तो कई दिन सचिव दस दिन को तो तो खर्चा तो तो बाबा जिया करो जी जी जाओ जाओ तो सरी जा। एक बात मारी और मान को को हो पाला कोई कोई गाड़ी है कोई है, है भाड़े कर लो ऊंधी शिक्षा जाए जाना चाहिए तो और बटदान पुनः चौको कर जो जाओ जी का तो चौको ए रे एक गंगा जी में मारा नाम कोई लीजियो भेरुते तो तो देखो वे आगे तो कहीं था। तो आज जाओ पता रो। में अच्छा ठीक है कोई पंडो है देगा। देगा आओ, आओ। तो डर फिर तो फिर तो हगड़ा घाटा के माता आए और मरकट माते बैठो रहा का लारा आएगा तो पंडित तो पंडित तो मिल ही था ना कोई घाट मा तो पंडित लाया थे अरे तुम पंडित तो ना तो <laughs> तो नहीं हाँ आपको शुभ ना हो मारो नाम मारो नाम है कोठारी बेटा हो थाने दादा देखो नाम नाम है काफी बात कर तो आया कोई हाँ। दिया है कोई घोड़ा दिया है कोई सोना दिया है कोई चांदी दी है कोई थाल दिया है महाराजवान हाथों दिरावधान देखो माराज। के देवने लेवने तो ने की है और और दिया कर दिया कर समझा तो तो तो करियो अरे ये दान हो जाए। तो हो जाए दुनिया में कल्याण तो नाबारे ना आया हूँ गंगा जी और नार जा हूँ और देव ने लेवने मार्ग ने आप बात ही मत करो सोना का आशा आशा अरे बात बात करो थे तो बात करो महाराज, तो सोना टक्का की और मैं नाम ना। देखो सुबह टाइम है। है। आज ही नहीं ठीक है मांगन को थाको है, मांगो थे। और नटन को मारो फरज तो अरे को तो मे दिल में तो फिर मुझे मारे हती में आ गई और की में दौड़ की चक्कर क्या करता है अरे कई महाराज जी सा ले आओ नहीं कंजूस महाराज से कोनी लो भी खांदी शो कर लो तो भी आज नहीं, नहीं। तो बेटी का बाबा मैं आ सरा खांगी नहीं आपका शरीर शाही हिलखा तो निओ अबे नहीं समझो नहीं मैं तो मारे तो तेवण की शोकने है अर्थ है को मारे लेवण की शोकने है अरे और की ने तो सीधे कह दो जबान कह दो मैं तो ले ले नहीं सा है सही तो देव ने हमने की नहीं देवणो नाम तो मैं घर में कोई जिनावरा कोई नाव नहीं पढ़ा हो द्दो तो नाव तो कोई को ही नहीं है करो, को नहीं बात मर जा हुआ तो अठे गंगा की घाट बात तो है देव ने नाव नहीं और जलमे मर तो, तो, तो, तो मरना ही पड़ी एक दिन है एक दिनों को आप अरे अरे तो ही कही जी, ना तो मैं मैं ठीक आपने ठीक तो तो नहीं नहीं नहीं नहीं मारा मुंडा ना मैं मैं आप, ना आपने। मैं आपने ठीक आपने। मैं कोई ठीक ठीक ठीक आपने आपने आपने ही महाराज ने समझो मारे समझ समझ चिमती धूल दी अरे धन्यवाद पर सीधा सीधा तो तो करो कहीं लिया अच्छा नहीं है गांव गांव वाले ठीक है महाराज विचार कर लियो। मैं समझ गु गांव गाँव आते बड़गत आ ले लो चला है, आप सीधा के वास्ते आओ ला, तो मैं सीधो दऊंगा नहीं चलाना आप आप आप नहीं है, रस्ते में रुका नहीं गई आओ पास वो तो बाप तो नहीं है पर बेटा है बाप तो मर गया मैं आम है छोटा कून है एक कोड़ी तो कौन छोटा मैं जितना पतार जो जरूर शीता वास्तावत आप जाने बेटे कहीं बात करो जय राम जी के मैं पता लो हाँ और पतार जो ये तुला ना मार जाओगे कहीं तो कोई बात थे पांच तो दिना तो दिना को नहीं है। दिन को जी जी के गया, गया नहीं आया, गया। आओ। तो राजी खुशी हाँ खुशी दिया चल सुना समझो नहीं आप के गेला ने खुशी खुशी रिया और मारो पण ऐसो लियो के एक दमडी खर्च कर नी आयो समझो ए हां जणबाई भाई एक दमडी खर्च कर नी आया ठोका सुबना उ गया नहीं उ कई ठोका सुबना उ गया बटे पंडा ने तो की की तो देनो पंडा ने हां नहीं तो और कोई नी दियो देम के नाम आसन जो जणा कहता भाई के देव नो नाम की संकरियो अजी तो की की तो देयानो हो माने की कही एक बात मैं सोच विचार कर आयो हूं हाँ। के बे बोला महाराज कियो के, के मने सीदो तो देओ फैसवे के वास्ते तो देनो पड़े उठे गंगा जी का पंडा कहियो हां मेरा नेकवे महाराज अंदर तो नहीं फिर मैं आपने गान आग ले ले मन में विचार कयो के 5 6 1000 मिले क तो आई तो सीतापुर आवे कोई जावे तो केन करो भरयो कौन भरयो ओ काल तो भरयो था <laughs> उकरो बरा है बरे ठीक में थाने गाड़ी कर चल रहा है देख गते यहां कुटोरा रे आ जिंदा होकर भर रे आयो लियो यकीन कांती हार ले वही बीचरो जार कोस उठे एक सीधा के खातिर खूब तो रिया बुड्ढा आर के मान धोते आ इधर ही को घरे बढ़िया हूं मैं कै समझदार मूर्ख पड़े हूं इसके का बापां बताई तो की की तो दे आयो थाने बेटा का दान पुण्य करया सब तो हूं कहन दे आयो हूं रियो कोनी हूं करो नहीं आयो हां दादा बैठो तो ओ ओ ओ गए रे तो गए रे ने हां तो उठ हां जय गंगाई अरे अरे ज्यादा गंगा आएगी सेठ साहब अकेले में बुला दे पीछे सेठ जी अरे राम नारायण जी आया कि बैठे है ए कोनो कटा रहो मैं तो गंगा जी का पंडा हूं हां क्यों कहीं काम है तुम्हारे मैंने सीधा लेके ना आया बैठे तो मैं आया लेऊं थे सीता को हां शेर जी काई बात है थे गंगा जी दया हक कया बट ए आपने गंगा हाँ। जी का पंडा ने काई के आया तो थाने कहयो नी मैं सीधा को कह आया हां लो के तो आया उनका रो बयो पंडा जी टा आई गय आई गय हां वो को बई पंडो मैं कवेई पंडा था को नाम लियो और पूछो जने मैं कियो अठे मने पूछ्यो के शेर जी है कई मैं कियो हां काई बोल धीरे बोलो बोलो वो सुन ले लो। तो आयो तो सीधा आयो बता दी जो जी को पेट के पड़ाट करे अरे राम राम राम, राम। राम राम राम झूठ थे। बरस का शेर जी एक सीधा बोला झूठ बोला मैं थाने झूठ बोला मन मिला अगर जो मैं मिले को तो मैंने सीधा देने चलो जाए पेट घोखे तड़पड़ कर रही आके अबार मार सीधा की टेम नहीं है कल आज देखो जी थेसी तो देदोर छीता आवाज है इतनी झूठ क्यों बोलो खाने लेन दनो काहे थे देदो हां पर दो थाने हाँ थाई तो कनी झूठ में मजो दे तो हाथ में है कोनी मालम नी दाल नी कोनी काहे बात है थैंक यू देखो जी मारे पास हाँ। थाने तो करी अच्छी दादी हाँ। मारे जे को पेट है जे को बहुत ही जोरू दुख रही है पेट दुखियो तो जी बात की क्यों है है? दुख जोर रही अरे मत जाओ। मारे मैं कह दिया है तो भैया मैं जाऊँ को नहीं मरकने तो शेर जी को पेट दुखने चाहिए ओखत जोरदार बनायोड़ो है जको मैदे खुद तो कह दो बाने तो बोलने की शक्ति कोनी होश कोनी बे होश पड़या है मां क्या थे राईदी ए दवाई एवाई मै की की बे शेर ले जी लेवे कोनी आज मैं बजे कोई का आज की दवाई ली नी कोनी देखो पंडा जी महाराज हां शेर जी हां क्यों के मैं तो कोई दूजा की मारे तो दवाई है जी कि मारे तो लागे ही कोनी अगर मैं कोई लेऊं मैं तो आप चले जाओ और कल आज कोई बात मैंने कह पूछने पंडा ठीक है, के तो हां है क्यों आप में हो। नहीं पहले में <सवेगे> अरे से जी शीदो शीदो है तो तो तो कोई कोई कोई बात दिन को देवान देवा काकोसा मर गया तो को, माने तो भाई भाई तो मरा अरे काकोसा काकोसा तो तो देवन नहीं नहीं भला कहीं अरे का <laughs> <नहीं नहीं नहीं। laughs> बात है भाई क्यों ना अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। काका। तो काका राज तो मैं तो काका पलाओं तला वाले तेज करिएगा और जलाओ न अरे जाओ भाई जाते थे थे खुलो भाई कोई <laughs> बात नहीं तो है है है साथ जाओ दे दे में दे। में में में आप साहब चाहिए काको साहब वो पंडो कहे के थे मैं थेट उठे दाग में साथ चाल हूं अब तो भी नसी तोgetLogger बोल छोड़े आ या तो बात काका रुवा नहीं अरे थे कोई डरो मत भाई मैंने लाज लेता लो ले जा बाल दियो केला मैं बातचीत कर दियो मती ना कोई थे अजी सेठ जी कई बात करो थे अब थाने सीधी पूत रे बटे मसाना के मायने ले चला हां बटे सुदम ने तो, ने तो? मने बाल को वो फिकर नहीं मने देवण को को भी करे गांव में आओ चिटा चिटा चिटा चिटा डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर रेला डॉक्टर सिमर अहमद आका हॉस्पिटल हाथ तो लमड़ कर बैठ थे नो चार दिन चार दिन मारो के तो मान लो थे अब का तो सारा माल सत्ता है अगर गया घटता रात रात सत्ता है काका जी अगर तू गयो चौंखो उनका बारो तो लांबो लगानो पड़ी बोल बात तो में लगा, तो जाते मेरा नेम निमाया है और मैं वाई लक्ष्मी हूं मैं गार्डमा तो ही मैं और मैं थारे एक्सप्रेस से लेनी चाहिए बाकी में तू है मुंडी अरे अच्छा घणा नी है अरे रतन श्याम मंदिर में मैं आई तो भी तू मार प्रण निमाया और थारो प्रण शुरू होयो बल सुवेर खजाणो चावो तो देउ तस्करी रात चावो तो देउ और थारी कई इच्छा जो मांगे सो देउ मैं देखो भगवान आप बात है मैं आपको नहीं मांगू सारी चीजें हमारे साथ तैयार है मन आशिता की आपसे इंक्राफ दिलाओ लागण मन